बृहदारणकोपनिषद सांकर भाष्यार्थ अध्याय एक ब्राह्मण पांच आत्मा के लिए तीन अन्न और उनका आध्यात्मिक विवेचन फलभूतानि पाक्त कर्मण फलभूता कार्यवाद विस्तीर्ण विषयवाच्च पूर्वभ्योभ्यूष्टा त्रिन्यात्मने तान्यात्मने अभुवना अभुवना ये व्याख्या उत्तरो ग्रंथ आब्राह्मण परस तिण्यात्मने मनोवाचं प्राणं तान्याम कुमान अभुव नादर्थम अभुवं न स्रौसमीति मनसा से पश्य मनस शुनोती काम संकल्प विचुक श्रद्धाधतीस मन एक तस्दी पृषत उपस्पृषो मनसाजा यदो वागीव सात मजत्त नाणो पानोप्या सलो न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 और अन्य ये सब प्राण ही हैं यह आत्मा शरीर एतन में, अर्थात तमय वांग में, वांग्मय में और प्राण में ही है तृण्लात्मने कुरुतेति कोश्यार्थ प्राणा एतानि प्राण एन का मनोवाचं प्राणम चात्मे आत्मा अकुरत आदौ पिता तिरणात्में कुरुत इस मंत्र का क्या है सो बतलाया जाता है मन वाक और प्राण ये तीन अन्न है उन मन प्राण और वाक को पिता ने प्रथम उत्पन्न कर उन्हें अपने लिए नियत किया तेसाम स्वरूप प्रति संशय आह अस्थ तावन श्रोत्रादिबाकरण व्यतिरिक्त यत एवं प्रसिद्ध संबंधे मुखी सत्यमुखीभूत विषय न गृण किं दृष्टवान् इत्युक्तो वदति अन्यत्र दृष्टान शीदमूपम वे गन आतिथ्योह मना आसमशम तथाईदतवन वचः इत्युक्तः अन्यत्र मना अ मनाव न सरोसम न श्रुतवान इति उनमें मन के अस्तित्व और स्वरूप के विषय में संदेह है इसलिए श्रुति कहती है स्रोत्रादि बाह्य इंद्रियों से भिन्न मन भी है क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि कभी कभी पुरुष बाह्य इंद्री विषय और आत्मा का संबंध रहते हुए भी अपने सामने के विषय को ग्रहण नहीं करता तथा वह पूछने पर कि क्या तूने यह रूप देखा है कहता है मेरा मन अन्यत्र चला गया था अथ तो मैं अन्यत्र मना था इसलिए नहीं देखा तथा यह पूछने पर कि क्या तूने मेरा यह वचन सुना था कहता है मैं अन्यत्र मना था इसलिए नहीं सुना तस्मा सन्निधौ रूपादिग्रहण समर्थि छुरादेह स्वस्व विषय संबंधे रूपशब्दादि ज्ञान नवती यस्य च भावे भवति ये तदनदस्ति मनोना सर्वकार विषयोगीगम्यो हि लोको पश्यति मनसा शुनोति तग्रे अतः जिसकी सन्निधि न होने पर रूपादि के ग्रहण में समर्थ नेत्र आदि के होते हुए भी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 अस्तित्वे सिद्धे स्वरूपार्थम् अस्ति सिनसूद मुच्यकते काम स्त्री व्यतिलासादी प्रत्यु विकल्पनम् प्रत्युपस्थिति भेदेन विचिकित्सा संशय ज्ञानम् श्रद्धा बुद्धि देवतादि श्रद्धादृष्टा अश्रद्धा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 संकल्प सम्मस्थ विषय के शुक्ल नीलादि भेद से विशेष कल्पना करना चाशय जिनका फल अदृष्ट है उन कर्मों और देवतादी में आस्तिकता का भाव रखना अश्रद्धा इससे विपरीत भाव रखना धृति धारण अर्थात देहादि के शिथिल होने पर उन्हें संभाले रखना अधिक इसके विपरीत होना श्री लज्जा ही बुद्धि और भी इत्यादि प्रकार के ये सब भाव मन ही है ये सब मन अर्थात अंतकरण के रूप हैं। मनोस्तिव प्रत्य कारण मुच्यते तस्मा मनोना चक्षुषो जगोचरे पृष्ठप्यूपस्पृष्ट कैनचि अस्त स्पर्शो झलो इति विवेकन प्रतिपद्यते यदि विवेकृंड मनो नाम ना तभी कुतो विवेक प्रतिपत्ति हिस्यात तवेक प्रतिपत्ति मन के अस्तित्व के विषय में एक दूसरा भी कारण बतलाया जाता है इससे भी मन नाम का अंतकरण की सत्ता है क्योंकि नेत्र के सामने न जा आकर किसी के द्वारा पीठ पर स्पर्श किए जाने पर मनुष्य विवेक द्वारा यह जान लेता है कि यह स्पर्श हाथ का है या जानू का है यदि विवेक करने वाला मन नहीं है तो त्वचा मात्र से ऐसा विवेक ज्ञान कैसे हो सकता है जो इस विवेक ज्ञान का कारण है वही मन है अस्थि तावन मन स्वरूपम चाहिगतम तिरण्यलि फलभूता कर्मणाम मनोवाक प्राणाख्या अध्यात्म अभूत अभिद व्याचख्याचिता त्र आध्यात्मिका वांग प्राणा मनोव्याख्यात अथेदानी वग्व्यक् वक्तव्येत्यारंभ है अतः सारांश यह है कि मन है और उसका स्वरूप भी ज्ञात हो गया यहाँ कर्मों के फलभूत मन वाग और प्राण प्राणसंज्ञ आध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव तीन अन्नों की व्याख्या करनी है इनमें से से आध्यात्मिक वाक, मन मन और प्राणों में से मन की व्याख्या तो कर दी गई अब वाक का वर्णन करता है, करना है। करना इसलिए आरंभ किया जाता है यह कश्च लोके शब्दों ध्वनि व्यंग प्राणि वर्णादि लक्षण इतरो धादी निर्वे धन सादम तवद्वाच स्वूप उत्तम अथ तस्याः तस्या कार्य मुच्य बाघ्यी यस्माद अभीधेयध्येयस अधेयन आयत्ता एक नधेय प्रकाश्याय प्रकाशी कई लोक में प्राणियों द्वारा तालु आदि से व्यक्त होने वाला जितना भी वर्णादि रूप शब्द यानी ध्वनि है तथा बाजे या मेधादि के कारण होने वाला और भी जो कोई शब्द है सब वाक ही है यह तो वाक का स्वरूप बतलाया गया अब उसका कार्य बतलाया जाता है क्योंकि यह वाक अंत अभिधेय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 नहीं है इस प्रकार श्रुति अनवस्था दोष की निवृत्ति करती है क्योंकि यह वाक प्रकाश्या नहीं है तात्पर्य यह है कि ही का है। कि ही का अथ प्राण उचते प्राणो मुखनाशिका संचार्या हृदय वृत्ति प्रणयना प्राण अनयना पुरुषादेह अपानो ध्रो वृत्तिरास्थान जानो व्याजमनकर्मा जान प्राणपानो सन्धिवीर्यतत्कर्महेतु उदानन उत्कर्षोर्धमनारादतल मस्तक स्थान ऊर्धवृत्ति भुक्तस्य पीतस्य च भुगत पीतक्ता अन इत वृत्तिशेषण सामान्य भूता सामान्य देह चेष्टा संबंधि वृत्ति एवं यथोक्तम प्राणादि वृत्ति जातम सर्व प्राण एवं अब प्राण का वर्णन किया जाता है प्राण मुख और नासिका में संचार करने वाली जो वायु की हृदय पर्यंत वृत्ति है वह प्रणयन बहिर्गमन के कारण प्राण कहलाती है अपान मल मलमूत्रादि को नीचे की ओर ले जाने के कारण वायु को जो नाभि स्थान तक रहने वाली अधोवृत्ति है वह अपान है ज्ञान व्यमन कर्मा है यह प्राण और अपान की संधि है तथा बल की अपेक्षा रखने वाले कर्मों का कारण है उड़ान जो उत्कर्ष पुष्टि और ऊर्धुगमन प्राणोत्क्रमण आदि का हेतु है तथा जिसका पादतल से लेकर मस्तक पर्यंत स्थान एवं ऊपर की ओर गति है या उड़ान है समान खाए पिए पदार्थों का समीकरण करने के कारण अन्न को पचाने वाला उदरस्थ वायु समान है यह इन विशेष वृत्तियों की सामान्य भूत तथा देह की सामान्य चेष्टा से संबंध रखने वाली वृत्ति है इस प्रकार यह उपरयुक्त प्राणादि समस्त वृत्ति समुदाय प्राण ही है प्राण इति वृत्तिमाध्यात्मिकों न उक्त कर्म चास्य वृत्ति भेद प्रदर्शने प्रदर्शन ना व्याख्या व्याख्यान बनोवाक्ख्यान्ना एक प्रजापत्यवामल प्राणरारब्ध कार्य कार्यक्रम संघात आत्मा आत्मा स्वरूपत्वे मतो विवेकि अविशेषण तन्मयेण वाजो मनोमय प्राणमयीकरणम प्राण इस शब्द से वृत्तिमान आध्यात्मिक अन्न वायु कहा गया है इसके कर्म की व्याख्या तो इसके वृत्ति भेद के प्रदर्शन से ही कर दी गई इस प्रकार मन वाक और प्राण प्राणसंजक आध्यात्मिक अन्नों की व्याख्या की गई यह एक इनका विकार अर्थात इन प्राजापत्यवाक मन और प्राणों से आरब्ध है यह कौन यह जो भूत और इंद्रियों का संघात आत्मा यानी पिंड है जो अविवेकियों द्वारा आत्मस्वरूप से माना गया है सामान्य रूप से एतन्मय इस प्रकार कहे हुए को ही वांगमय मनोमय एवं प्राणमय ऐसा कहकर स्पष्ट किया गया है आत्मार्थ आत्मार्नों का अधिभौतिक विस्तार, तेसा अतिभौतिस्तर अधिभौतिको अन्नाभतिको विस्तार उन्हें प्रजापत अन्नों का विस्तार कहा जाता है तय लोकात भागे वाँ लोको मनोतरक्षलोक प्राणोसौलोक तीनो लोक ये ही हैं वाक ही या लोक है मन अंतरिक्ष लोक है और प्राण व लोक है लोका एव एव वांग भूर्भुव स्वरिताख्याम्राणा त्र विशेषो वागेवायलोक मनोंतरिक्षलोक प्राणोसौ भू भूभुव और स्व नामक तीनों लोक ये वाक मन और प्राण ही हैं उनका विशेष रूप से इस प्रकार है वाक ही यह लोक है मन अंतरिक्ष लोक है और प्राण वह स्वर्ग लोक है तथा इस प्रकार तय वेद वागे वग्वेद मनोजुर्वेद प्राण साम वेद देवा पितरो मनुष्या एत एवं वागेवद मन पितर प्राणो मनुष्या पिता माता प्रजयित एवं मन एव पिता वांग माता प्राण प्रजान तीनों वेद यही ही है वाक ही ऋग्वेद है मन यजुर्वेद है और प्राण सामवेद है देवता पितृगण और मनुष्य यही ही वाक ही देवता है मन पितृगण है और प्राण मनुष्य है पिता माता और प्रजा यही ही है मन ही पिता है वाक माता है और प्राण प्रजा है त्रो वेद इदीन वाक्याज ऋग्वजर्थ इत्यादि इदिवाक्यों का अर्थ सरल है एव विज्ञात विजिज्ञा अविज्ञातमेवकि विज्ञात वाच तद्रूपाताक तुवती विज्ञात विजिज्ञा और अविज्ञात ये ही हैं जो कुछ विज्ञात है वह वाक का रूप है वाक ही विज्ञाता है वाक इस अपने ज्ञाता की विज्ञात होकर रक्षा करती है विज्ञात विजिज्ञा अविज्ञातमेत एव तत्र विशेषः यकंच विज्ञात विस्पष्ट ज्ञात वाचस्तद्रूप तत्र स्वयमेव हेतुमाह वाघीव विज्ञाता प्रकाशात्मकवात कथम अभिज्ञाता भवेद ज्ञानी विज्ञापय वाच्राट बंधु प्रज्ञाते ही वक्ष्यति विज्ञात विजिज्ञा और अभिज्ञात ये ही हैं उनका विशेष रूप इस प्रकार है जो कुछ विज्ञात विस्पष्ट रूप से ज्ञात है वह वा वाक का रूप है उसमें श्रुति स्वयं ही हेतु बतलाती है प्रकाश प्रकाशस्वरूप होने के कारण वाक ही विज्ञाता है जो दूसरों को विज्ञापित करती है वह स्वयं किस प्रकार अविज्ञात हो सकती है यह सम्राट वाणी से ही बंधु की पहचान होती है ऐसा आगे चलकर श्रुति कहेगी भी वाग विशेष विद इदम फलमुच्यते वागे वाघे वैदम यथोक्त वाग भूति विदम तद विज्ञात भूत अवति पालयती विज्ञात रूपेण वाश्यान्नम भोज्यता प्रतिपद्य वाक्य विशेषता को जानने वाले के लिए यह फल बतलाया जाता है वाक ही इसका उपयुक्त वाक की विभूति को जानने वाले इसकी विज्ञात होकर अवन यानी पालन करती है अर्थात वह विज्ञात रूप से ही इसका अन्न होती यानी भोज भोज्यता को प्राप्त होती है तथा तथा यिज्ञा मनसस्तूप मनो ही विजिज्ञा मन, मन एनम तुवती जो कुछ विजिज्ञा है वह मन का रूप है मन ही विजिज्ञा है मन विजिज्ञा होकर इसकी रक्षा करता है यकंच विजिज्ञा विस्पष्ट ज्ञातमीष्टम विजिज्ञा तत्सं मनसो मनोहि यस्मान् हि यी कारण कार्यज्ञा पूर्ववन्मनो विभूतिदन एनम तद्जि भूत अवतिजिज्ञास्वेण्वान्नवाम आपद्यते जो कुछ विजिज्ञा यानी विशिष्ट जानने के लिए इष्ट है वह सब मन का रूप है क्योंकि मन ही संदेह योग्य स्वरूप वाला होने के कारण विजिज्ञास है पहले ही के समान मन की विभूति को जानने वाले का फल बतलाया जाता है मन उसका विजिज्ञास्य होकर उसकी रक्षा करता है अर्थात वह विजिज्ञास्य स्वरूप से ही उसके अनंतत्व को प्राप्त होता है तथा यदकिंचा विज्ञात प्रणस्य तद्रूप प्राणोज विज्ञात प्राण एर तद्भुवती जो कुछ अविज्ञात है वह प्राण का रूप है प्राण ही अविज्ञात है प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता है यकंचा विज्ञात विज्ञानगोचरम न चंदेह मनम प्राण प्राणस्य तदूप प्राणोज विज्ञातो विज्ञात रूपो ही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 क्योंकि अनिरुक्त श्रुति से प्राण अविज्ञात रूप ही है इस प्रकार विज्ञात विजिज्ञास्य और अविज्ञात भेद से वाक मन और प्राण का विभाग निश्चित हो जाने पर त्रयोकाह इत्यादि निर्देश केवल वाचनिक वचन से प्राप्त ही है सर्वत्र आदि का ही रूप देखा जाता है अतः इनका नियम श्रुति वचन से ही माना जाता है प्राण एनम तद्भुत्वा अवति अविज्ञात अविज्ञातूपेण्वा प्राणोन्नम होती शिष्यपुत्रादिंदेह्यम विज्ञापकारा अप्याचार्यद दृश्य है प्राणोर सन्देह्यन विज्ञात अन्नोपत्ति प्राण, तो प्राण तद्रूप होकर इसकी रक्षा करता है अर्थात प्राण अविज्ञात रूप से ही इसका अन्न होता है पुट नोट यदि कहो कि अविज्ञात रहते हुए प्राण किस प्रकार उपकारक हो सकता है तो इसके लिए आगे लिखी बात पर ध्यान देना चाहिए जिनके उपकारक के विषय में शिष्य एवं पुत्रादि को संदेह और अज्ञान रहता है ऐसे गुरु और पिता आदि लोक में देखे जाते हैं इसी प्रकार संदेहमान और अभिज्ञात मन एवं प्राण का भी अन्न होना संभव है आत्मार्थ अन्नों का दैविक विस्तार व्याख्या तो वाण प्राण नाम आधिभतिक विस्तार अथा आधिदैविका आरंभ है इस प्रकार वाक् मन और प्राण के भौतिक विस्तार की व्याख्या तो कर दी गई अब यहां से दैविक विषय प्रारंभ किया जाता है तस्वाच पृथ्वी शरीरम ज्योतिरूप अयमग्नि त्याव वापती पृथ्वी तहावा नग्नि उस वाक का पृथ्वी शरीर है और यह अग्नि ज्योति रूप है तहाँ जितने वाक है उतने ही पृथ्वी है और उतना ही यह अग्नि है तस्तवाच प्रजापते अन्य प्रस्तुताया पृथ्वी शरीर वाच आधार रूपम ज्योतिप्रकाशात्मक कारण पृथिव्या आधेयूतम पार्थिवग्नि द्विपाही प्रजापतिर्वाक कार्यधारो प्रकाश करणेय तदुभयम् तदुभय पृथिव्यावागे प्रजापते प्रजापति के अन्य रूप से प्रस्तुत हुए उस वाक का पृथ्वी शरीर यानी बाज आधार है तथा पृथ्वी का आधे भूत यह पार्थिव अग्नि उसका ज्योति रूप यानी प्रकाशात्मक कारण है प्रजापति की भाग दो प्रकार की है पहला कार्य आधार और अप्रकाश रूप तथा दूसरा कारण आधे और प्रकाश रूप वे दोनों पृथ्वी और अग्नि प्रजापति की भाग ही है तत्त यावत्यव यावत परिमाण भूत भेद भिन्ना भागवती भाग भाग भाग भवती तत्र भागवती सर्वत्र अध्यात्मातभेदिना पृथ्वी व्यवस्थिता तधारृथिवी व्यवस्थिताव्यवती कार्यभूता ताव अग्नि आधेयकूपो ज्योतिपेण पृथ्वी मणु प्रविष्ट तावा नेव भवती समान तावुत्तर उनमें जितने अर्थात जितने परिमाण वाली अध्यात्म और अधिभूत भेदों से भिन्न होने वाली वाक है उसमें सर्वत्र उसके आधार रूप से व्यवस्थित कार्यभूता पृथ्वी भी उतनी ही है तथा उतना ही अग्नि है अर्थात ज्योति रूप से पृथ्वी में अनुप्रविष्ट आधेय और करण रूप अग्नि भी उतना ही है आगे के पर्यायों में भी ऐसा ही समझना चाहिए अथई त मनसो द्यौशं ज्योतिपम अथा वादी तध्याव वा, मनस्तावती द्यौस्तालतास्थ मिथुन समिता इंद्र स एश सपत्नो द्वितीय सपत्नो नाश्य सपत्नोती एवं वेद तथा इस मन का द्युलोक शरीर है ज्योतिरूप वह आदित्य है।, है उतना ही द्युलोक और उतना ही वह आदित्य है वे आदित्य और अग्नि मिथुन पारस्परिक संसर्ग को प्राप्त हुए तब प्राण उत्पन्न हुआ वह इंद्र है और वह असपत्न शत्रुहीन है दूसरा अर्थात प्रतिपक्षी ही सपत्न होता है जो ऐसा जानता है उसका सपत्न नहीं होता अथ तजापत न्योक्त मनसो दौदुर्लोक शरीर कार्यमाधार ज्योतिपरणमाधेय सावादित्यवरी आध्यात्मूत वनस्तावतीवा मनसो रूपस्य कारणस्य आधारत्वेन आधार व्यवस्थित दौह सा ज्योतिरूप कर आधेयम् तथा प्राजापत्य अन्न रूप से कहे हुए इस मन का द्यौह दूलोक शरीर कार्य अर्थात आधार है और वह आदित्य ज्योतिरूप कारण यानी अम्मे आधेय है उनमें जितना परिमाण वाला अध्यात्म और अधिभूत मन है उतना उतने विस्तार वाला अर्थात उतने ही परिमाण वाला मन के ज्योति रूप यानी करण के आधार रूप में व्यवस्थित द्व्युलोक है तथा उतना ही वह ज्योति रूप कारण यानी आधे आदित्य है सावाग्नादित्यो वांग मनसे के माता पितरों मिथुनम मैथुन्या मितरेतर संसर्गम समयता सम गेता मनसा आदि पित्रा, वाचाग्निना, मात्रा प्रकाशिम कर्म क्या अंतरा रोद ततस्तोरव प्राणो, वायुरजाथ पर कर्मणे, वे अग्नि और आदि अर्थ आधिद्विक वाक् और मन माता पिता हैं। वे दोनों मिथुन अर्थात एक दूसरे के साथ संसर्ग को प्राप्त हुए आदित्य रूप मन से प्रसूत और रूप वाली से और अग्नि प्रकाशित कर्म करूंगा। ऐसे अभिप्राय से पृथ्वी और द्विलोक के बीच उन दोनों का समागम हुआ तब उन्हीं के समागम से परिस्पन्द चेष्टा रूप कर्म के लिए प्राण यानी वायु हुआ कुटनोट ऊपर मन यह इसका आत्मा है वाक जाया है और प्राण प्रजा है इस प्रकार आध्यात्म रूप से तथा मन पिता है वाक माता है और प्राण प्रजा है इस प्रकार अधिभूत रूप से प्राण को मन और वाक को प्रजा बतलाया है इसी प्रकार यहाँ आदिदेव रूप से भी उसे उनकी प्रजा बतलाने के लिए यह सब कहा गया है यो जाता स इंद्र परमेश्वर न केवल इंद्र यस्य एवसपत्न अदयम सपत्नो यो नाम द्वित पक्ष स द्वितय सपत्न तेना द्वितय सति वानसे न भजेते भजे प्रति गुणभावो उपगते एवहि ते अध्यात्म जो उत्पन्न हुआ वह इंद्र परमेश्वर था वह केवल इंद्र ही नहीं था असपत्न जिसका कोई सपत्न ना हो, कहलाता है अतः वाक् और मन उससे अन्य होने पर भी उसके सप को प्राप्त नहीं है वे तो आध्यात्म मन और वाक के समान प्राण के प्रति गौर भाव को प्राप्त है तक प्रासंगिका सपत्न विज्ञान फलमिद नास्य विदुष प्रतिपक्षो भवति या एवं यथोक्तम प्राणम असपत्न वेदा तहा प्रसंग प्राप्त असपत्न विज्ञान का फल यह है जो इस प्रकार उपयुक्त प्राण को असपत्न जानता है उस विद्वान का कोई सपत्न यानी प्रतिपक्षी नहीं होता